श्रीमद्भागवत महापुराणकाशस्क अथ नवध्याय अवधूपाख्यान कुरर से लेकर तक सात गुरुओं की कथा ब्राह्मणवाच परिग्रहो हि दुखा यद्रीयतम नृणमत सुखमा तद विद्वान्कींंचन अवधूत ने कहा राजन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 बलिनो ये निराम सा परित्यज सुखम समत एक कुर्री पक्षी अपने चोट में मांस का टुकड़ा लिए हुए था उस समय दूसरे बलवान पक्षी जिनके पास मांस नहीं था उससे छीनने के लिए उसे घेरकर कर चोचे मारने लगे जब कुरर पक्षी ने अपनी चोच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया तभी उसे सुख मिला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 यह शिक्षा मैंने बालक से ली है अतः उसी के समान मैं भी मौज से रहता हूँ द्वावे चिंतया मुक्तो परमानंद आप्लुतो जलो जडो बो योग्य परम ग इस जगत में दो ही प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और परमानंद में मग्न रहते हैं एक तो भोला भाला निश्चेष नन्हा सा बालक और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया हो क्वचित कुमारी गृहमागतान सह खापिया थे सुबंधो सु। एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसे वरन करने के लिए कई लोग आए हुए थे उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे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 शंख की चूड़ियां जोर जोर से बज रही थी सा महती भेड़ता शो इस शब्द को निंदित समझकर कुमारी को बड़ी लज्जा मालूम हुई क्योंकि उससे उसका स्वयं धान कूटना सुचित होता था जो कि उसकी दरिद्रता का द्योतक था और उसने एक एक करके सब चूड़ियां तोड़ डाली और दोनों हाथों में केवल दो दो चूड़ियां रहने दी उप्यभुदोषोन स्म संखो त्राप्यकम निरभिधन एक अस्मा नाभव ध्वनि अब वह फिर धान कूटने लगी परंतु वे दो दो चूड़ियां भी बजने लगी तब उसने एक एक चूड़ी और तोड़ दी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 अकेले ही विचारना चाहिए मन एकत्र राजन मैंने वाण बनाने वाले से यह सीखा है कि आसन और श्वास को जीत कर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर ले और फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दी यस् मनोलब्ध पदम जधे तन शनय शनय मुंशति कर्म रेणुन सत्वन वृद्धे रैत निधनम जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है तब तो वह धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूल को धो बहाता है सत्वगुण की वृद्धि से रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि तदेव आत्मन्यभरुद्ध चित्तो न भेद किंचित बहिंतरम वाम यथे सुकारो निपतिमंत आत्मा इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर निरुद्ध हो जाता है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 एको नारायणो नारायणोदेव पूर्वश्रेष्ठ संगृत काल कलिया कल्पातमीश्वर एक भूद आत्माधारोखलाश्रय कालेना साम्यम नीतासु शक्तिषु सवादिपुर प्रधान पुषे परम आस्ते कवल्यसंगीत केवलाुभनंद सन्दोह नि स्वयां त्रिगुणात्मका संशोभदया सुत्र काक्ति मुख पुमान। अब मकली से ली हुई शिक्षा सुनो सबके प्रकाशक और अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान ने पूर्व कल्प में बिना किसी अन्य सहायक के अपनी ही माया से रचे हुए जगत को कल्प के अंत में प्रलय काल उपस्थित होने पर काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया उसे अपने में लीन कर लिया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 यह सूत्र रूप महत्व ही तीनों गुणों की पहली अभिव्यक्ति है वही सब प्रकार की सृष्टि का मूल कारण है उसी में यह सारा विश्व सूत में ताने बाने की तरह ओत प्रोत है और इसी के कारण देव को जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है यथोर्णना भी हृदय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 यत्र धार ये धार्य सकलम धिया स्नेहा भयाद्वापी तत्सर्वोपताम राजन मैंने भृंगी बिलनी कीड़े से यह शिक्षा ग्रहण की है कि यदि प्राणी स्नेह से द्वेश से अथवा अच्छा भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है कीट पे सस्कृतम कुंड प्रवेश या तत्म था राजन पूर्वरूपम असंत्यजन राजन जैसे भृंगे एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है और वह क्रीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर से तद्रुप हो जाता है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 सर्वदा यही निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियार कुत्ते खा जाएंगे इसीलिए मैं इससे असंग होकर विचरता हूँ जाजात्मजाथ पशु उत्प्रिय चकीर्षुतया स्वान्ते अवरुद्धन सदेह सृष्टवास्बीज अवसीदक्ष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 ये जैसे बहुत सी शोतें अपने एक को अपनी अपनी ओर खींचती हैं वैसे ही जीव को जीभ एक और स्वादिष्ट पदार्थों की ओर खींचती है तो प्यास दूसरी ओर जल की ओर जननेन्द्रिय एक ओर स्त्री संभोग की ओर ले जाना चाहती है तो जो त्वचा पेट और कान दूसरी ओर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 तय स्तर तय स्तरुष्टृदय पुरुषा ब्रह्मवलोक वैसे तो भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति माया से वृक्ष शरी श्री वाले जंतु पशु पक्षी डांस और मछली आदि अनेकों प्रकार की योनियां रची परंतु उनसे उन्हें संतोष न हुआ तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की यह ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है जिसकी रचना करके वे बहुत आनंदित हुए लब्धवा सुदुर्लभ मिद बहु संभवान्ते मनुष्यमर्थद अन्यम अथीर तुलम जतेत न पथेदनु मृत्यु श्रेयसा विषय खलु सर्वत स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 इसलिए उनके संग्रह में यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए एवं संजात भैराग्यो विज्ञान आलोक आत्मदे विचरा मी मही मेतामुक्त संगो नहते राजन यही सब सोच विचार कर मुझे जगत से वैराग्य हो गया मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है न तो कहीं मेरी आसक्ति है और न कहीं अहंकार ही अब मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी में विचरण करता हूँ नुष्क राजन अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुण बोध नहीं होता उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचते समझने की आवश्यकता है देखो ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म का अनेकों प्रकार से गान किया है यदि तुम स्वयं विचार कर निर्णय ना करोगे तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकोगे विप्र समीरथी वंदिताभ्यथित तो तो प्रेतो यथागतम भगवान श्री कृष्ण ने कहा प्यारे उद्धव गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने राजा जदु को इस प्रकार उपदेश किया जदु ने उनकी पूजा और वंदना की दत्तात्रेय जी उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से इच्छा अनुसार पधार गए अवधुत वच श्रुद्वा पूर्वे सामना सूर्वज सर्व संगमुक्त समितभू तो हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज राजा जदु अवधूत दत्तात्रेय की यह बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए इसी प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियों का प्रत्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए इते श्रीमदभागवते महापुराढ़म्ह सहितायाम एकदश स्कंधे नवमोध्याय